आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर कैसे हम लोग बना सकते हैं अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं करियर इन एजुकेशन के बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान गजेंद्र वर्मा जी हैं जो खुद एक शिक्षाविद हैं टीचर हैं प्रोफेसर हैं बहुत ही अच्छा एक इस क्षेत्र में उनका अनुभव है पैंतीस साल का तो बहुत ही अच्छा होगा कि हम इनको अच्छी तरह से सुनें और अपना शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो फ्यूचर है या अपना करियर है वो बनाने के लिए इनके सारे शब्द हमें जो है इनके जो उद्गार है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है तो आप सभी की तरफ से गजेंद्र वर्मा जी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी मैं ये जानना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपना करियर को अगर फ्रेम करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कैसे हम एक अच्छे विद्यार्थी से अच्छे शिक्षक बन सकते हैं इसके बारे में आपके विचार सुनना चाहेंगे बहुत अच्छी बातें आपसे हो रही है इस क्रम में जो मेरा संचित ज्ञान है और लगभग तीन दशकों का अनुभव है जी और दशकों के साथ श्रोताओं के साथ मैं उसको साझा करने के लिए तत्पर हूँ मुझे इसके पहले यह निवेदन करना है कि शिक्षा एक सशक्त माध्यम है हमारी जीवनता का हमारी व्यापकता का और शिक्षा के लिए रुझान का होना बहुत ज़रूरी है शिक्षक के बारे में भी कहा जाता है कि शिक्षक आजीवन विद्यार्थी होता है तो सबसे पहले तो ए, एक विकल्प कैरियर के रूप में चुनने के पूर्व हमें इस बात के लिए स्वयं को आश्वस्त करना होगा कि हम एक ऐसी विधा का चयन कर रहे हैं जो जीविकोपार्जन के साथ साथ एक मिशन भी है और स्वास्थ्य के साथ शिक्षा मैं मानता हूं कि एक बृहद सरोकार रखता है जिसके व्यापक प्रभाव पड़ते हैं सामाजिक क्रियाकलापों पर देश के भविष्य से इसका प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है आने वाली पीढ़ियों के साथ कैसे तालमेल करते हैं और कैसे सोच की विदारता को दैनन दिन के जीवन में हम उतारते हैं इसलिए इसको एक वृत्ति के रूप में एक पैसे के रूप में चयन करने के पूर्व हमें अपनी वास्तविकता से कुछ स्वयं का आत्म साक्षात्कार होना जरूरी है और इसके उपरान्त जाहिर है कि शिक्षक बनना एक गौरव की बात है तो हमारा शुरू से ही यदि इस पैसे के प्रति आकर्षण है रुझान है तो हमें नियमित तौर पर अपने प्रदर्शन को प्राप्तांक को परिणाम को रिजल्ट को सर्वोत्तम की श्रेणी में ले जाना होगा हमें अपनी भाषा अपनी संप्रेषना और अभिव्यक्ति के माध्यम को सशक्त करना होगा तभी इस पैसे में हम कुछ अपनी एक मुकम्मल पहचान बना सकते हैं तो दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें नियमित तौर पर निरंतर बेहतर परिणाम देने होंगे क्योंकि इसमें भी करीब प्रतिस्पर्धा है लगातार बेहतर अंक की प्राप्ति हमें मिलाकर चयन के समय काफ़ी बेहतर स्थिति में लाती है और फिर साक्षात्कार के लिए हमारा आत्मबल बढ़ जाता है तो कंसिस्टेंसी इन कैरियर मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ विषय वस्तु की पकड़ और अपनी जानकारी को सही ढंग से संप्रेषित करना चयन प्रक्रिया के समक्ष ये हमें देखना होगा और हमें ये भी तय करना होगा कि हम किस स्तर के अध्यापन से जुड़ना चाहते हैं वो इसी श्रृंखला का दूसरा परिवेश हो गया तो पहली बात तो एक पैसे के रूप में इसको एक अलग मापदंड के रूप में देखना एक प्रतिबद्धता के रूप में देखना एक आंतरिक स्वतः स्वाभाविक रुझान के रूप में देखना इसके प्रति समर्पित भाव का होना और उसी अनुरूप करियर को निरंतर तरासते रहना संवारते रहना और कुल मिलाकर विषय वस्तु पर अपनी पकड़ को निरंतर मजबूत और अद्यतन करते रहना ये सतत जरूरी है इसके बाद दूसरा विचारणी प्रश्न आएगा कि हम किस स्तर के अध्यापन से जुड़ना चाहते हैं तो उस पर मैं पुनः आपके संवाद के आलोक में अपनी धारणा को स्पष्ट करूंगा। जी, जी. बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी आपसे बात करके और मैं मुझे खुशी है कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो उन्हें एक शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का पहचान अपनी बनाना है उसके लिए बहुत ही अच्छी बातें जो है आपके अनुभव के उनको सुनने का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है और जैसे कि आपने कहा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निरंतर पढ़ते रहना चाहिए और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि रेगुलर होना बहुत जरूरी है नियमितता आपकी जो है कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है जिससे आप अपने पहचान बना पाते हो और जो भी आप पढ़ाई करते हो उसको प्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो है पूरी तैयारी होनी चाहिए विविधता होनी चाहिए अलग अलग आयाम से आप उसको जोड़कर बताने की आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए तो खुद को पहले बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार करना होगा बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये बातें सुनकर और मैं आशा करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी काफ़ी पसंद आया आपकी ये सारी बातें आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि एजुकेशन फील्ड में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें टेंथ के बाद ट्वेल्थ के बाद या फिर किस तरह से होता है थोड़ा सा एक क्योंकि यहाँ राजस्थान में हमारे जो है ट्रैवल बेल्ट में बहुत सारे बच्चे रहते हैं आसपास में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पिछड़ा इलाका जिसको कहा जाता है तो उन बच्चों के लिए आपका संबोधन की वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें और उसकी अपनी सोच कैसे बदलना होगा या किस तरह की सोच लेके उनके आगे बढ़ना होगा शिक्षा के क्षेत्र के लिए सबसे पहले तो पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसा आप बता रहे हैं जी जी. तो कहीं ना कहीं बीज तत्व की शुरुआत लघु स्तर पर होती है परिवार में अभिभावक का दायित्व तो बनता है कि वे बच्चे की रुझान को जाने और शिक्षकीय जो प्रतिमान है जो मानक हैं उसके बारे में बच्चों को प्रकरान्तरण से उत्प्रेरित करें और सही सोपान या जिसको हम कह सकते हैं कि प्रवेश टेंथ ऑनवर्ड्स के बाद शुरू होता है तो टेन प्लस टू प्लस थ्री ये तो स्नातक स्तरीय जो पैमाना है हर इसके आ, सोपान पर सरकार की ओर से भी और निजी तौर पर भी विशेषीकृत शिक्षण संस्थान हैं जुड़े हैं जिनसे जुड़कर ये एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं कि हमारा सहजन किधर है यदि शिक्षकीय है तो उसमें क्या संभावनाएं बनती हैं किस ढंग के साहित्य का सृजन और अध्ययन किया जाना चाहिए इसके उपरांत साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखने की बात है कि हम कोई एक पेशेवर योग्यता अर्ता को भी ऐसा संभव समय के हिसाब से नियोजित कर लें मेरा तात्पर्य है, बी एड से है मेरा तात्पर्य शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों से है क्योंकि उसको आजकल जरूरी समझा जा रहा है कि शिक्षकीय स्तर पर पैसे गलत अनुष्ठान के लिए आपके पास आ, एक प्रशिक्षण की कोई ना कोई एक उत्कृष्ट डिग्री होनी चाहिए तो टी, टी हो या पी अर्थात एम के स्तर पर एजुकेशन एक अपने आप में आजकल एक ऐसा विभाग है जो दूरस्थ निदेशालय के द्वारा भी संचालित हो रहा है यदि किसी कारण से बुनियादी सुविधाएं प्रशिक्षण की नहीं उपलब्ध हैं आसपास तो आप पाठ्यक्रम पत्राचार के माध्यम से भी चाहे वो इग्नू के माध्यम से हो या दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से हो उनसे जुड़कर कोई एक तकनीकी डिग्री अवश्य प्राप्त कर लें क्योंकि इससे सहूलियत होती है और कहीं ना कहीं शिक्षकीय पात्रता परीक्षण जो विभिन्न सरकारें आयोजित करती हैं उसमें इसकी अनिवार्यता भी रहती है और आपको निश्चित रूप से एक बेहतर सुरक्षित अध्यापन को पैसे के रूप में अपनाने में इससे सहूलियत होगी तो साथ साथ हम जितने भी संबद्ध योग्यताएँ आर्ताएँ हैं उसको भी प्राप्त करते चलें तो अपने परिवेश को ध्यान में रखते हुए यदि विधिवत कोई व्यवस्था आसपास उपलब्ध है तो ठीक है अन्यथा हमारे पास विकल्प भी हैं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम भी काफ़ी सशक्त हो गए हैं और राज्य के स्तर पर केंद्रीय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर भी इसको नियोजित किया जा रहा है उसके लिए पात्रता परीक्षण प्रतियोगिताएँ पर भी होती हैं कहीं ना कहीं अंक का भी समावेश होता है तो जो भी मानक तय होते हैं योग्यता हमें अतिरिक्त तकनीकी शिक्षण डिग्री प्राप्त करने के लिए तो उस ओर हम निश्चित रूप से बढ़ें और इसके बाद निश्चित रूप से हमें सहूलियत होगी एक शिक्षण वृत्ति को चुनने में प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताएं कि किस तरह से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं अलग अलग जो पैमाने हैं उसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताए और खास करके हमारे ट्राइबल बेल्ट में अगर बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके लिए आपने कहा डिस्टेंस एजुकेशन से भी वो कर सकते हैं दूरा शिक्षा से भी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इग्नो के द्वारा इस तरह की जो है आम, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन भी दिया जा रहा है और बहुत ही अच्छा होगा इन सभी चीज़ों को हम लोग समझ लें और जैसा भी हमारा हमको सहूलियत मिलता है चाहे डिस्टेंस से हो चाहे रेगुलर में हो तो हमें इन सभी चीज़ों को प्रयासरत देखते रहना चाहिए और हमें टेंथ के बाद ट्वेल्थ के बाद अपने जो शिक्षक हैं उनसे पूछताछ करके इन सभी विधाओं में हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मैं अभी उनसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ ख़ास बातें जो आपका इंट्रोडक्शन है मैं शुरुआत में भूल गया तो मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे और उसके साथ में फिर आगे बढ़ते हैं जिन जिन बातों की ओर मैंने पूर्व में संकेत किए मैंने स्वयं अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश की हाँ। आ, इस शिक्षा का जो सतत एक क्रम जारी रहा स्नातकोत्तर और उसके बाद तक के लिए उसमें मैंने स्वयं अपने ही इरादे से या मन में ध्यान लिया था कि मुझे शिक्षक बनना है और इस कारण से विद्या अर्जन के प्रति मेरे मेरे सतत प्रयास होते रहे और इसके परिणामस्वरूप मैट्रिक से सेकेंडरी स्तर से, से लेकर स्नातकोत्तर तक मुझे प्रायः प्रथम श्रेणी में भी उत्कृष्ट स्थान मिले मुझे मेधा प्रतियोगिता में भी पुरस्कृत किया गया और मेरी उच्च शिक्षा भी निशुल्क हुई विभिन्न प्रकार के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो मुझे मिले तो एकेडमिक कंसिस्टेंसी जिसकी बात मैंने की जी, जी. वो मैंने स्वयं अपने मेरे मेरा यह सौभाग्य रहा कि मेरे पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान मुझे दो लकीर की प्राप्ति नहीं हुई प्रथम श्रेणी और उसमें भी बाद के समय में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसके उपरान्त चयन प्रतियोगिता के माध्यम से आ, लोक सेवा आयोग के माध्यम से उन्नीस सौ में, में मेरी नियुक्ति एक व्याख्याता के रूप में हुई उसके उपरांत मैं तरक्की या प्रोन्नति के सोपान में बढ़ता गया और आज मैं अपने विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ इतिहास में मैंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की एम के स्पेशलाइजेशन में, में, में मेरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास रहा और बाद में शोध के लिए मैं भारतीय और अमेरिकी इतिहास के न, दौर में भी अर्ता को प्राप्त करने की मैंने कोशिश की और कुल मिलाकर सांस्कृतिक इतिहास के प्रति विशेष रुझान रहा है ऐसे कॉलेज स्तर पर और स्नातकोत्तर स्तर पर जहाँ जैसी मांग होती है विद्यार्थी की या समय की उसके अनुरूप इतिहास के विभिन्न कालखंडों और विभिन्न विधाओं को आत्मसात करना पड़ता है हाल के वर्षों में इतिहास दर्शन भी एक विशेष ध्यानाकर्षण का केंद्र बना है जिसको हिस्ट्रियोग्राफी कहते हैं तो कुल मिलाकर इतिहास का दायरा अब पहले से काफ़ी बृहद होता चला गया है वैज्ञानिक इतिहास लेखन की, की अवधारणा आ गई है उस दिशा में भी शोधपत्र मेरे प्रस्तुत होते रहते हैं दूरदर्शन के माध्यम से आकाशवाणी के माध्यम से भी शैक्षणिक प्रसारण समय समय पर होते रहे हैं तो कुल मिलाकर मैंने कोशिश की है कि वर्ग तक ही अपने का अपने को मैं परिसीमित न करूं बृहद सामाजिक सरोकार और महत्वपूर्ण जयंतियों समारोहों में भी जहाँ तक गुंजाइश बनती है शैक्षणिक बात को एक लोकप्रिय अंदाज में चुकी इतिहास एक लोकप्रिय विषय भी है लेकिन विषय की अपनी एक विधा होती है तो कुल मिलाकर इतिहास के अध्ययन अध्यापन के प्रति एक रुझान पैदा करना भी मेरा एक नैतिक दायित्व तो बनता है तो कुल मिलाकर मैं संक्षेप में इतना कह सकता हूँ कि विद्यार्थी जो मेरी बात सुन रहे हैं वो स्वयं अपने शैक्षणिक यात्रा को सुखद बनाएं उसको उत्कृष्ट बनाएं उत्तम अंक से पास करें और फिर यदि कॉलेज स्तर पर शिक्षित होना है तो शोध के लिए जाएँ राष्ट्रीय स्तर पर जो यू के द्वारा नेट अब अनिवार्य कर दिया गया है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको करें स्टेट के द्वारा होता है उसको करें धन अर्जन कहीं भी बाधा नहीं होती है प्राय विभिन्न प्रकार के शोध संस्थान छात्रवृत्तियां भी उपलब्ध कराते हैं जिसमें जूनियर रिसर्च फेलो से लेकर सामयिक अवधि तक उन्हें शोध कार्य के लिए राशि भी उपलब्ध कराई जाती है राष्ट्रीय स्तर पर कई शोध संस्थाएँ हैं तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि इसकी तैयारी एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है शिक्षा बनना एक तात्कालिक लाभ नहीं हो सकता है जिस ढंग से बैंक में या अन्य जगह लगभग त्वरित प्रयास से सफलता मिलती है इसमें थोड़ा धैर्य और थोड़ा समय और थोड़े व्यवसाय का विशेष निवेश करना पड़ता है प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने अपने बारे में भी बताया और इसके साथ साथ एक शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह एक पहचान बनाने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है समय लगता है लेकिन इसमें एक समय हम लोग जितना देते हैं उतना ही हमारे जीवन में एक निखार आता है और एक आदर्श जो हम विद्यार्थियों के जीवन में स्थापित करना चाहते हैं एक शिक्षक ही वो कर सकता है और उनके अपने स्टडी और उनके पढ़ाई और उनकी सोच और उनके रिसर्च के ऊपर ये सारी बातें होती हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके आपकी बातें सुनते हुए हमें अच्छा लग रहा है आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कई बार क्या होता है आजकल के विद्यार्थी जो हैं इंस्टेंट सारी चीज़ें जानना चाहते हैं बहुत जल्दी जैसे चाय पीना हो चाय के बजाय अगर रेडीमेड कॉफ़ी मिल जाए तुरंत भी वो इंस्टेंट वाला जो ज़माना है आजकल लोगों को जो है खत लिखने का समय नहीं है खत लिख के कौन भेजेगा तुरंत मैसेज कर दिए या कॉल कर लिया तो वो जो इंस्टेंट वाली बात होती है हमारे विद्यार्थियों में रहता है तो वो चाहते हैं कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जाएँ कितनी कमाई हो सकती है कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं कौन कौन से पद पर हम लोग जा सकते हैं थोड़ा सा उसका बताइए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखिए हर विधा की अपनी खासियत होती है और शिक्षा का जो परिदृश्य है उसमें अनंत संभावनाएं हैं सबसे पहले तो फटाफट क्रिकेट की तरह आपने जो मंतव्य दिया जी जी। वो विचारणी इसलिए है कि मैंने संकेत दिया था कि इसमें ऐसे लोग जो तत्न बहुत सारी उम्मीदें भौतिक या अन्य पाल लेते हैं तो शायद यह क्षेत्र उनके लिए उतना सुनहला अवसर प्रदान नहीं करता नहीं। तो मैंने कहा था कि एक अध्यवसाय है या एक लंबी अवधि का निवेश है और जिसको जैसे रजिस्ट्रेशन पीरियड किसी उद्योग के लिए चाहिए तो एक आ, एक लंबी अवधि के लिए ही या वैसे छात्रों के लिए है जो कुछ धैर्यपूर्वक विद्यार्थन कर सकते हैं जो समय दे सकते हैं तत्न इसमें संभावनाएं किसी प्रकार के लाभ की बहुत ज़्यादा स्वर्णिम नहीं है लेकिन मुझे यह आपके साथ साझा करना है इस बात को कि आप रोजगार आंशिक करते हुए भी शिक्षा अर्जन कर सकते हैं आजकल निजी स्तर पर पढ़ाना कुछ समय सीमित अवधि के लिए भी लाभदायक होता है स्वयं को पोषित कर सकते हैं और पढ़ाने से स्वयं के अध्ययन की गहराई की निरंतर अनुभूतियाँ होती हैं तो अर्जन के साथ साथ शिक्षा डिग्री को भी हम हासिल कर सकते हैं हम शिक्षण पेशे से संबद्ध अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं जैसे बच्चों के लिए ऐतिहासिक लेख है आ, किसी पाक्षिक पत्रिका के लिए सांस्कृतिक पहलू के संदर्भ हैं किसी रोजगार उन्मुख और खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में हम कुछ स्तंभ धारण कर सकते हैं कुछ निजी स्तर पर जो हमारी रुचि है उससे संबंधित साहित्य के प्रकाशन से जुड़ सकते हैं तो कहने का मतलब शिक्षा एक ऐसा वृहद संभावनाओं का क्षेत्र है जहाँ आप साथ साथ फुर्सत के क्षणों में उससे संबद्ध बिना इतर हुए अर्जन भी कर सकते हैं और अपनी पहचान भी कायम कर सकते हैं और जिससे आपको आंतरिक संतुष्टि का भी भाव जागृत हो सकता है बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर इस बात को समझ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर आजमाना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मौका भी है हम सभी को पता है कि हम लोग बीएड डीएड ये जो जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उन सभी को करके भी हम लोग तुरंत शिक्षक तो बन सकते हैं तीन चार साल में लेकिन उसके साथ जो गजेंद्र वर्मा जी बता रहे हैं वो है कंटिन्यू प्रोसेस एक शिक्षक को जो है हमेशा सीखते रहना है और धीरे धीरे जो है आप अपने इस फील्ड में एक अलग सुकून जो है वो फील कर सकते हैं और एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा ज़रूर लेकिन ये अपने आप में एक अलग पहचान बनाती हैं और बाकी जगह आपको पैसा मिल सकता है तुरंत लेकिन इसमें पैसा धीरे धीरे बनता है परंतु जीवन में एक आदर्श जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आप स्थापित कर सकते हैं बाकी जगह जो है टेक्निकल चीज़ें होती हैं वहाँ पर ये जो गुरु शिष्य की पर, परंपरा या फिर जो सम्मान जिसकी बात हम लोग कहें लाइफ टाइम के लिए जो व्यक्ति आपको याद करेगा वो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है और बाकी क्षेत्र में नहीं हो सकता है गजेंद्र वर्मा जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताएं और मैं चाहूंगा कि एक आदर्श विद्यार्थी टीचर की कुछ खास बातें जैसे बहुत सारे हमारे आदर्श टीचर हुए हैं और राधा कृष्ण की बात हम लोग करते हैं टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं ऐसे और भी छुपे हुए हमारे टीचर्स होंगे जिनके बारे में हमारे विद्यार्थी मित्र या हम नहीं जानते होंगे लेकिन आप इस क्षेत्र में काफी समय से आपका इतिहास का भी पूरा जो पकड़ है उसके बारे में आपने पीएचडी किया है तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे नाम हमें बताइए उनकी कुछ एक दो विशेषताएँ बताएं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाए बहुत बढ़िया रोचक और ज्ञानवर्धक जिज्ञासकी रही है इस इस इस क्रम में में मुझे सबसे पहले अस्मन होता है जिसका आपने किया कि गुरु परंपरा परंपरा आज के के और और आपादापी और लाभ समय में ये परंपरा थोड़ी दूर हटती चली जा रही है यह एक चिंतन का विषय है दूरस्थ शिक्षा भी एक सशक्त माध्यम है लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे की शिक्षा से जुड़ा कोई भी शिक्षक चाहे वो स्कूल स्तर का, हो, का, का शिक्षक हो या कॉलेज स्तर का या विश्वविद्यालय स्तर का या शोध दत्त शिक्षक हो कहीं ना कहीं उसके जीवन में किसी न किसी एक ऐसे शिक्षक की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ सकती है बारीक से देखने पर जी जी. जो उनके लिए रोल मॉडल रहा और हम चाहे किसी भी पद पर चले जाएँ निजी संस्मरणों को यदि झकझोरेंगे तो पाएंगे कि हमारे कुछ स्कूल स्तर से लेकर बाद के स्तर तक के शिक्षक थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से एक अमित छाप छोड़ी जिसको हम लोग आईकॉन या रोल मॉडल शिक्षक कह सकते हैं माता पिता के बाद सब जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षक ही रोल मॉडल होते हैं उन्हीं में हम भगवान की भी तस्वीर देखते हैं उन्हीं में अपने प्रेरणा के सतत स्रोतों की तलाश करते हैं तो ए, और इस इस संदर्भ में हमारे यहाँ ये गुरुकुल परंपरा भले ही इतिहास के पन्नों तक सिमट रहा है सिमट सिमटता चला गया हो लेकिन उस कहीं ना कहीं आ, जो अच्छी सोच एक अच्छी विरासत है उसको बदले परिदृश्य में भी आ, लागू करने की जरूरत है और आज भी शिक्षक छात्र का जो प्रत्यक्ष संवाद होता है उसका कोई विकल्प नहीं हो चाहे तकनीक कुछ भी आ जाए हम ई लर्निंग की बात कर सकते हैं जी, जी. और इस संदर्भ में मैं गांधी जी की एक उक्ति को सभार उदृत करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि प्रारंभिक स्तर के शिक्षक के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसके पास बहुत भारी भरकम डिग्री हो उसके पास आत्मबल कैसा है चरित्र बल कैसा है ज्ञान का दायरा भरे ही सिमटा हुआ हो लेकिन वो शिक्षक के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा क्योंकि शिक्षा एक मानवीय तत्वों को आत्मसात करने की प्रेरणा देती है शिक्षा एक बृहत्तर स्तर पर जीवन यापन करने की प्रवृत्ति को संरक्षण देती है तो कहीं न कहीं आज भी और जहाँ दूरस्थ शिक्षा सक्रिय भी है वहाँ भी एक कंटेक्ट क्लासेज की अवधारणा चलती है तो वर्चुअल क्लास की अवधारणा चलती है तो ये केवल संवाद नहीं होता ये केवल तथ्यों का आदान प्रदान नहीं होता या केवल व्याख्यान नहीं होता जिस अंदाज से जिस शैली से शिक्षक स्वयं दैनिक जीवन में अपने को प्रस्तुत करता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक पर प्रत्यक्ष या परोक्ष निगाहें सबकी रहती है शिक्षकों से अपेक्षाएँ रहती हैं कि वो मर्यादित आचरण करेंगे और ज्ञान वो सहज उपयोगितापूर्ण ढंग से दैनन्द जीवन में उतारने के लिए एक माहौल पैदा करेंगे तो कुल मिलाकर एक सीधी बात और प्रत्यक्ष संवाद का कोई विकल्प नहीं हो सकता और इस क्रम में मैं आपके साथ यह बतलाते हुए हर्ष की अनुभूति करता हूँ कि अपने ही देश में नहीं ग्रीस प्राचीन यूनान का उदाहरण ले लें तो वहाँ तीन पीढ़ियों में जो या चौथी पीढ़ी तक बात कर सकते हैं सुक्रात के शिष्य प्लेटो प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य अलग क्षेत्रों में तो कुल मिलाकर ये सशक्त परंपरा जिस देश में समृद्ध रही है विरासत के रूप में वहाँ आलोकन वहाँ ज्ञान की आभा फैलती रही है और शिक्षा के बारे में कहा भी जाता है कि शिक्षा सही मामले में केवल डिग्रियों का अर्जन नहीं है जो हमें बंदिशों से मुक्त करे प्रजातांत्रिक देश में इसकी माता और बढ़ जाती है क्योंकि नास्ति विद्या समम चक्षु यह कहा गया है हमारे यहाँ यह विद्या ददाती विनियम भी, भी कहा गया है हमारे यहाँ सा विद्या या विमुक्त बहुत सारे सुप्त वाक्य कहे गए हैं तो ये वस्तुता केवल पन्नों में पावन ग्रंथों में सिमटने वाले शब्द नहीं हैं ये वस्तुता हमारे सुप्त वाक्य हैं जो हम शिक्षा के संपूर्ण परिदृश्य को आ, एक से प्रकाशित करते हैं तकनीकी पक्ष उसका जरूर सबल होता जा रहा है अच्छी बात है वो तो प्री जानकारी हमारे इस ज्ञान के विस्फोट के युग में हमारे लैपटॉप पर हमारे मोबाइल में है लेकिन शिक्षा किसके लिए शिक्षा एक बेहतर जीवन के लिए शिक्षा एक सामुदायिक भाव को जागृत करने के लिए शिक्षा एक समस्या पैदा करने के लिए और जीवन को एक उत्कृष्ट स्तर प्रदान करने के लिए तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि इन तमाम आ, प्रवृत्तियों की ओर एक शिक्षक का एक शिक्षाविद का या शिक्षा से सरोकार रखने वाले श्रोता समूह का ध्यान जाना चाहिए यह ऐसा मेरी अपनी मान्यता है जी प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपके शब्दों से हम जो हैं, फिर से एक तरफ जो गुरु शिष्य की परंपरा जो आपने बताया उसके बारे में डिटेल्स वो ऐसा लग रहा था कि फिर से वापस वो चीज़ें होनी चाहिए लेकिन वर्तमान समय में जिन टेक्नोलॉजी की बातें हम लोग कर रहे हैं जिनको यूज़ हम लोग करना शुरू कर दिए हैं उससे लग रहा है कि फिर से हम पिछड़ते जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वापस उसी तरफ जाने का एक मुहिम फिर से हम सभी को शायद चलाना पड़ेगा आगे चल के ऐसा मुझे लगता है और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से अपना करियर बनाना है उसके बारे में सब कुछ जानकारी मिली है अगर नहीं मिली है या कुछ बाकी रह गया हो तो ज़रूर हमारे इस फ़ोन लाइन पर आप अपना नाम के साथ मैसेज कर सकते हैं करियर से जुड़े हुआ कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो ज़रूर मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ में 94, 94, 94, इस नंबर पर गजेंद्र वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अच्छा लगा मुझे जी नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मतबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो तू ना सीख ले अबे सुख